संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है श्रीराम ताम्रकर का आलेख स्टैंड स्टंट नाडिया नारी ईश्वर की कोमल रचना है अबला है सबला नहीं हो सकती इन तमाम जुमलों को एक साथ जुठला देने वाली फिल्मी नायिका है नाडिया फ्री फेयरलेस फ्रैंक नाडिया उसने 30 और 40 के दशक में इन तमाम मिथकों को गलत साबित किया अपनी दिलेरी की बदौलत शोहरत की हिमालय पर पहुंचने में कामयाब हुई फिल्म डायमंड ट्विन के प्रचार पर्चे पर उसने लिखवाया था थका देने वाली फिल्में कोई और मेरी फिल्में देखकर दर्शक जोश से भर जाते हैं डोरोथी ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में नाडिया पर बनी फिल्म हंटर वाली स्टोरी देखी थी वह इस अंग्रेज पिता तथा ग्रीक नर्तकी की संतान के रूप में जन्मी मेरी इवान्स उर्फ नाडिया के व्यक्तित्व तथा चाबाजी से बेहद प्रभावित हुई उसी समय से नाडिया पर रिसर्च शुरू कर दी परिणाम यह हुआ कि पहले जर्मनी में और बाद में अंग्रेजी में पुस्तक बाजार में आई उस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह चमत्कारिक तथ्य प्रकाश में आए कि आज तक समूचे विश्व में कोई हीरोइन ऐसी नहीं हुई है जो स्टंट सीन बहादुरी के कारना में मारपेट करने मर्दों से लड़ने दौड़ती रेलगाड़ी पर एक्शन करने पेड़ हो या इमारत ऊंचाई से छलांग लगाने में इतनी निडर इतनी साहसी इतनी बेखौफ साबित हुई हो। तीस के दशक के मुंबई के वाड़िया मूवी टोन की फिल्मों और बैनर को गांव-गांव में लोकप्रिय बनाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में नाडिया जॉन कावस की जोड़ी को अपार सफलता मिली है उसने वाडिया ब्रदर्स की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया नाडिया ने इसी प्रतिष्ठान के मालिक होमी वाडिया से बावन साल की उम्र पार कर बकायदा शादी रचाई अपनी दिलचस्प शख्सियत के चलते छोटे भाई रॉबर्ट को दत्तक पुत्र माना प्रसिद्ध रंगकर्मी फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक गिरीश कर्नाड अपने बचपन में स्कूल से तड़ी लगा कर नाडिया की फिल्में दोस्तों के साथ नियमित देखा करते थे लेकिन वाडिया ब्रदर्स तथा नाडिया की फिल्में देखने के लिए उनके पिताजी साढ़े तीन आने आसानी से दे दिया करते थे गिरिश अपने दोस्तों के साथ तीन तीन आने के टिकट खरीदते और तमाम दोस्तों की यह कोशिश रहती कि पर्दे के सामने वाली पहली सीट उन्हें मिल जाए ताकि सीधे सीधे फिल्म का मजा लिया जा सके शेष आधे आने की मूंगफली लेना और इंटरवल के बाद मूँगफली चट खा कर चबाना उनका शगल हुआ करता था गिरिश कर्नाड अपने संस्मरण में लिखते हैं, भले राजा को शैतान वजीर गिरफ्तार कर लेता है ईमानदार लोगों पर जुल्म होते हैं लाचार राजकुमारी सब कुछ ठीक कर लेने की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा लेती है पलग झपकते ही ऊंची पूरी, पूरी, पूरी गोरी चिट्टी नाई का, का नकाब लगाकर लगा तंग काली पोशाक पहनकर पहन उस औरत में बदल जाती थी जो कुश्ती तैराकी घुड़सवारी तलवारबाजी और जमीन से बालकनी पर उल्टी छलांग लगाने में माहिर होती थी यह सब, यह सब वह क्षण होता था, था जब, जब तीन आने, आने की आने क्लास, क्लास वाले दर्शक दम कर इंतजार करते थे, थे और वह नायिका होती थी नाडिया नाडिया, नाडिया का जन्म 8 जनवरी 1910 में आरोप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था नाडिया नाम बाद में दिया गया जो की भारी लोकप्रिय हुआ नाडिया के कैरियर की शुरुआत गर्ल के रूप में हुई अपना मोटापा कम करने के लिए उसने नृत्य सीखा कुछ समय तक सोवियत रूस के एक सर्कस में मैडम एस्ट्रोवा के नाम से काम भी किया इस सर्कस में एक्शन सीन करने से हौसला तथा कुशलता बढ़ी मेरी इवानस के पिता को जब भारत में नौकरी मिली तो वे सपरिवार भारत आ गए मेरी इवान से नाड़िया बनने के पहले उसने मुंबई के एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेल्स गर्ल का काम भी किया नर्तक समूह में शामिल होने से पूरे भारत भ्रमण का मौका उसे मिला उन्नीस में मुंबई के वाड़िया मूवी से नाड़िया का फिल्मी सफर शुरू हुआ उन्नीस में रिलीज फिल्म हंटर वाली से रातों रात नाड़िया को स्टार का दर्जा मिला गोरी चिट्टी ऊंची पूरी कद्दावर कद काठी की नाड़िया को पर्दे पर साहस भरे खतरनाक सीन करते देख दर्शक चकरा जाते थे पर्दे पर उसने अपनी इमेज एक बहादुर महिला की बनाई वह सच्चाई एवं न्याय के रास्ते पर चलती थी जीवन में कभी हार नहीं मानी मुसीबतों का डट कर मुकाबला किया हाथ में हंटर नकापोश पैर में चमड़े के लॉन्ग बूट साथ में एक कुत्ता एक घोड़ा घोड़े से कार में सवार हो जाना चलती ट्रेन की छत से घोड़े पर सवारी करना खलनायक को कंधे पर उठाकर ट्रेन पर दौड़ना ऐसे हैरत अंगेज करतब करने में वह इतनी कुशल थी कि कहीं भी चूक नहीं होती थी नाड़िया के हीरो जॉन कावस थे वे कसरती बदन के पहलवान थे ऑल इंडिया बॉडी ब्यूटीफुल कांटेस्ट में प्रथम आने पर उनका चयन वाडिया ब्रदर्श ने किया था लेकिन नाडिया की फिल्म नायिका प्रधान होती थी हीरो तो परछाई की तरह साथ रहता था नाड़िया की कमजोरी थी हिंदी संवाद ठीक से न बोल पाना रोने या भावुकता के सीन वह कभी नहीं कर पाई 1935 से पैंतीस तक उसने कुल 42 फिल्मों में काम करके अपने को अमर बना दिया 10 जनवरी 1996 को नाडिया का निधन हुआ अभी आप सुन रहे थे श्री राम ताम्रकर का आलेख स्टंट नाडिया वाचक स्वर भारती परिमल